ओम। बद्रं करने भी भद्रं माक्षो श्रृणुया मदेवा भद्रंपेम्चिज्रा स्थर सुष्टुवागुस्यनूसमदीतु स्वस्ते न इंद्रो वृद्धस्रवा स्वस्ती नुषा विश्व वेद स्स्ती नक्षो अरिष्टनेम स्वस्ती नो बृहस्पतिर्द शाति शातिशा शंकर शंकराचार्यं केशव बादरायनम सूत्र वंदे भगवुनपुन ईश्वर गुररात्मे मूर्तिभागिने दक्षिणा मूर्ताये नमः शाति शांति शांति शाति अथर्वेदीय ब्राह्मण भाग्य प्रश्न उपनिषद का विचार हम लोग कर रहे हैं इस उपनिषद के ष्ठ प्रकरण की द्वितीय कंडिका के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हो रही है भगवान भाष्यकार बता रहे हैं नित्य ज्ञान स्वरूप आत्मा है और उसी में अविद्या से अध्यारोपित हैं सोड़श कलाएं और इन अध्यारोपित प्राणादि षोड़श कलाओं को लेकर के पुरुष को व्यवहार अवस्था में सोड़श कल कहा जाता है उसमें सोड़श कलत्व ये विशेषता स्वतः नहीं औपाधिकी हैं आरोपित हैं और वेदांत मत में नित्य ज्ञान और आत्मा इन दोनों में कोई अंतर नहीं है नित्य ज्ञान ये आत्मा का स्वरूप ही है जब ये सुना तो क्षणिक विज्ञानवादी तथा ज्ञान को उत्पत्ति विनाशिल मानने वाले नैयायिक और चारवाक एवं ज्ञे तथा ज्ञान का अभाव मानने वाले शून्यवादी पूर्व पक्ष बनकर के उपस्थित हुए और ज्ञान उत्पत्ति विनाशील ही होगा आत्मा का गुण ऐसा नैयायिकों का मानना और लोकायतिकों का मानना है कि देहधर्म है चैतन्य क्षणिक विज्ञान रूप आत्मा है यद्यपि ज्ञान रूप आत्मा है ये वेदांती भी कहते हैं और विज्ञानवादी भी विज्ञान रूप ही आत्मा है ज्ञान रूप ही आत्मा है ये कहते हैं लेकिन दोनों में अंतर है कि नित्य ज्ञान स्वरूप आत्मा है वेदांतियों का और क्षणिक विज्ञान रूप आत्मा है विज्ञानवादी का तो विज्ञान का क्षणिकत्व यानी प्रति क्षण उत्पन्न होना नष्ट होना आदि रूप जो अनित्यत्व है तो आत्मा भी अनित्य हो जाएगा उनका निराकरण करते हुए भास्कर भगवान ने ये बताया कि स्वरूप व्यभिचारीषु पदार्थेषु चैतन्य से अव्यभिचारात जो परस्पर व्यभिचारी यानी भिन्न पदार्थ हैं, उन सब में ये मात्र में ज्ञान रूप जो चैतन्य है उसका अव्यभिचार है विशिष्ट रूप से ज्ञान का अभाव होने पर भी सामान्य स्वरूप से सर्वत्र ज्ञान विद्यमान रहता है इसे कहा गया यथा यथा यो यह पदार्थों विज्ञायते तथा तथा, तथा ज्ञाम एव इत्यादि से तस्य तस्य तैतन्य अभ्यचारिक वस् यहाँ तक ये बताया गया कि जो भ्रांति काल में रज्ज्वादी ज्ञात हो रहे हैं वह ज्ञात होते हैं सर्पत्वादि रूप से सर्पत्व विशेषणक और ईधन विशेषक वो ज्ञान है जिस समय रस्सी होते हुए भी रस्सी ज्ञात नहीं हो रही है उस समय रस्सी के ज्ञान का अभाव होने पर भी रस्सीत्व रूपेण रस्सी का ज्ञान नहीं है तो भी ईदम के रू, रूप में स्थित रस्सी में सर्पत्व प्रकारक ज्ञान विद्यमान ही है उस समय वह उसी रूप से ज्ञे हैं भ्रांति काल में रस्सी उन रस्सी का जो विवर्त स्वरूप है सर्पादि उस रूप से ज्ञात है उस रूप से उसका ज्ञान भी है तो जिस रूप से गेय विद्यमान है उस रूप से उसका ज्ञान भी रहता है इसलिए गेय काल में ज्ञान का अभाव नहीं होता इसे तस्य तस्य चैतन्य से इससे बताया गया तस्य चैतन्य से शब्द से लेना है जो भ्रांति काल में रज्ज्वादि का द क्या नाम है सर्पत्वादी प्रकारक ज्ञान उस रूप से ज्ञान का अव्यभिचार है और ये जो कोई कहे कि ज्ञान का भी गे के साथ व्यभिचार है इस प्रकार की शंका कोई करता है तो उसका निराकरण करते हुए ये कहा गया कि वस्तुची किंचन न ज्ञायते इति अनुपन्नम तो ज्ञान का गे के साथ वे विचार कैसे हैं तो कहा कि जो उत्पन्न हुआ और तुरंत नष्ट हुआ पदार्थ है बीच में उसका स्थिति क्षण रहा ही नहीं तो स्थिति क्षण में ज्ञान होगा और स्थिति क्षण रहा नहीं तो ऐसा जो पदार्थ उत्पन्न होकर के तुरंत नष्ट हुआ वह पदार्थ था लेकिन ज्ञान नहीं हुआ इसलिए ज्ञान का व्यभिचार उस पदार्थ के साथ हुआ और संसार में कई एक पदार्थ हैं जो जीव को ज्ञात नहीं है तो पदार्थ हैं लेकिन उनका ज्ञान नहीं है तो उन पदार्थों के साथ ज्ञान का व्यभिचार है इस प्रकार की यदि कोई शंका करता है तो उसका निराकरण करते हुए भष्कर भगवान ने कहा था कि वस्तु च भवती किंचित ज्ञायते इति अनुपन्नम कुछ पदार्थ हो और अज्ञात हो ये युक्तियुक्त युक्त नहीं है अयुक्त है। क्योंकि बिना ज्ञान के वस्तु का अस्तित्व तो ही सिद्ध नहीं होता ग्यायमान्यता ही वस्तु की सत्ता है ग्यायमान्यता का अर्थ है ज्ञान का विषय बन रहा है वर्तमान में उसे ग्यायमान कहते हैं, उसमें रहने वाला धर्म है ग्यायान्यता यही सत्ता है ग्यायमान वस्तु ही सत है और पदार्थ हैं लेकिन ज्ञामान नहीं है तो ऐसा पदार्थ ही नहीं होगा यदि पदार्थ हैं तो निश्चित ही किसी न किसी के ज्ञान का विषय है तो, तो सर्वज्ञ जो परमेश्वर हैं वह उत्पन्न होकर के तुरंत नष्ट होने वाले पदार्थों का भी ज्ञाता है और जीवों के लिए अज्ञात जो गिरी गुहादी हैं उनका भी ज्ञाता परमेश्वर है इसलिए ये जो हैं वस्तु हैं तो वह ज्ञान का विषय ही बनेगी ज्ञान का वस्तु के साथ वे विचार नहीं होगा और कोई वस्तु को स्वीकार करता हुआ अज्ञामान मानता है तो ये अयुक्त है इसे कहा गया वस्तुचे भवती किंचन न ज्ञाते इति अनुपन्नम इससे ये जो अनुपपत्ति है पदार्थ है लेकिन जाना नहीं जा रहा है अज्ञात मानता है पदार्थ में ये अनुपपत्ति है इस अनुपपत्ति को स्पष्ट करते हैं उदाहरण से दृष्टांत से, भास्कर भगवान चक्षु इति यथा। ये जो दृष्टांत वाक्य हैं इसका उत्तर लिखते हैं टीकाकार। टीका को देखिए अनुपपत्तिम अनुपत्तिम स्टीक जो अनुपपत्ति बताई पदार्थ है लेकिन अज्ञात है इसकी अनुपपत्ति, पदार्थ के अज्ञात की अनुपपत्ति को दृष्टांत के द्वारा स्पष्ट करते हैं भगवान भाष्यकार रूपच दृश्यते नस्ति इति यथा रूप है लेकिन नहीं देखा जा रहा है रूपन च दृश्यते और न च अस्ति चक्षु नहीं देखा रहने रूप देखा जा रहा है हा? हा? रूप दिख रहा है दृश्यमान है लेकिन चक्षु नहीं है न अस्ति चक्षु और चक्षु है नहीं ये जैसा अनुपपन्न है रूप का ज्ञान कार्य है और किसका कार्य है चक्षु का रूप ज्ञान ये प्रमा है ना वो बिना चक्षुरूपी प्रमाण के अनुपन्न है तो रूप दिख रहा है लेकिन चक्षु नहीं है जन्मांध को रूप दिख रहा है इसे कोई युक्ति युक्तियुक्त नहीं मानेगा ये जैसा अनुपपन्न है जिसको चक्षु नहीं है उसे रूप दर्शन जैसे अनुपपन्न है ऐसे ही अनुपपन्न है वस्तु का होना किंतु अज्ञायमानता वस्तु है और नहीं देखी जा रही है ये वैसा ही अनुपपन्न है जैसे कोई ये कहे कि रूप देखा जा रहा है किंतु रूप को देखने वाले के आँख नहीं है चक्षु नहीं है तो ये जैसा अनुपपन्न है ऐसा ही वो भी अनुपपन्न है पदार्थ का अज्ञा व्यभिचरती तो जेय ज्ञान ये जो वाक्य हैं इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार जेयस ज्ञान व्यभिचारी ज्ञान काले सत्वनियमूप स्पष्ट इत्याह व्यभिचरती तो इति अभी तक के ग्रंथ से बताया गया कि ज्ञान का ज्ञेय के साथ व्यभिचार नहीं है ज्ञान अव्यभिचारी है और ज्ञेय का ज्ञान के साथ व्यभिचार होता है तो इसे स्पष्ट करने के लिए कहते हैं कि ज्ञे ज्ञान व्यभिचारित्व ज्ञ में ज्ञान ज्या, व्यभिचारित्व क्या चीज है उसका क्या स्वरूप है तो कहते हैं ज्ञान काले भाव रूपम ज्ञान के समय ज्ञेय के सत्ता का नियम से अभाव तो ज्ञान के समय गे की सत्ता का अभाव रूप ही ज्ञान व्यभिचारित्व गे में है इसे स्पष्ट करते हैं व्यभिचरती तो ज्ञेम ज्ञानम इस वाक्य से भाष्कर भगवान का करता है ज्ञम प्रथमात है और कर्म है ज्ञानम यह द्वितीय अंत रहेगा यानी गेयन ज्ञानम व्यभिचरती ऐसा अन्वय होगा ज्ञे का ज्ञान के साथ व्यभिचार होता है वो व्यभिचार क्या है कि ज्ञान के समय का अभाव ज्ञान के समय ज्ञ की सत्ता न होना रूप व्यभिचार ये ज्ञे का ज्ञान के साथ हैं न व्यभिचर कदाचित अपि ज्ञेय इस वाक्य का अवतरण लिखते हैं टीकाकार पहले वे भी चरत ॠतु इसका थोड़ा अर्थ करते हैं टीका में कि घटक ज्ञान काले कदाचित घटाभावात्त तो यहां पर घटा घटाभावात्थ की जगह पटा पटाभावात्थ होना चाहिए ये छे नंबर टिप्पणी में टिप्पणी कार कहते हैं कि घटा भावात अत्रि पढ़ना चाहिए पाठ होना चाहिए घटा घटाभावात नहीं पटा पटाभावात ऐसा पाठ होना चाहिए तो घटक ज्ञान के समय कभी पट का अभाव हो सकता है तो फिर पट रूप ज्ञ का घटक ज्ञान काल में व्यभिचार हुआ यही व्यभिचरती तो ज्ञेय ज्ञानम इस वाक्य से कहा है अब न व्यभिचरती कदाचित ज्ञेय इसका उत्तरण लिखते हैं टीकाकार पटकालेट तुल्य इति तुट्ट विशिष्टरूपेण व्यभिचारे स्वेण अव्यचार पूर्ववत सूचित आह न इति यदि कोई ज्ञान में भी जेय के व्यभिचार की आशंका करता है इस प्रकार से कि पट काले पट रूपय जिस समय है उस समय पट ज्ञान तो रहेगा किंतु घट ज्ञान का अभाव है घट ज्ञान पट काल के समय नहीं भी रह सकता है तो इस प्रकार घट ज्ञान का प, पट रूपी य के साथ व्य विचार है तुझसे ग्यय का ज्ञान के साथ वे विचार है ऐसे ज्ञान का भी गेय के साथ व्यभिचार हैं समान ही इस प्रकार यदि कोई शंका करें तो उसका समाधान न व्यभिचरती इत्यादि से भष्कर भगवान जिस अभिप्राय से कर रहे हैं वह अभिप्राय बताया जा रहा है विशिष्ट रूपेण व्यभिचारे स्वरूपेण अव्यभिचारम् पूर्ववत सूचित आह न व्यभिचरति इति। तो कहते हैं घट ज्ञान पट पट में नहीं है यानी घटक ज्ञान का पट रूप ज्ञय के साथ व्यभिचार है ये विशिष्ट रूप से ज्ञान का व्यभिचार होने पर भी स्वरूपे न यानि ज्ञानत्व रूपेण ज्ञान का व्यभिचार ज्ञे के साथ नहीं है ये पहले बताया गया था उसी को सूचित कर रहे हैं न व्यभिचरती इत्यादि से क्योंकि उस समय पटकाल में ज्ञानत्वेन रूपेण ज्ञान विद्यमान है पटक ज्ञान हाँ ज्ञान ही है ना घटक ज्ञान न होने पर भी यानी घटक ज्ञान है विशिष्ट ज्ञान उसमें विशेषण का अभाव है लेकिन विशेष्य तो विद्यमान है विशेष्य है ज्ञान विशेषण है उसके विषय तो विशिष्ट का अभाव तीन प्रकार से होता है विशेषण के अभाव को लेकर के विशेष्य के अभाव को लेकर के और उभय अभाव को लेकर के और सामान्य वहां पर है विशेष्य ज्ञान वो सामान्य स्वरूप से ज्ञान तो विद्यमान ही है इस अभिप्राय से कहते हैं विशिष्ट रूपेण व्यभिचारे भी यानी ज्ञानत्वेन रूपेण ज्ञान का अव्यभिचारम आह अब ये विचार करते हैं वो पहले के तरह ही ये अव्यभिचार सूचित है उसे बताते हैं न व्यभिचरती कदाचित अपेयम इसमें जो पूर्व पूर्ववाक्य में ज्ञान पद है उसका यहां पर भी अनुवर्तन आएगा और पूर्व वाक्य में था वो द्वितीयांत यहाँ पर हो जाएगा प्रथमांत पूर्व वाक्य में ज्ञे हैं प्रथमांत यहाँ ज्ञ हैं द्वितीयांत न व्यभिचरित न व्यभिचरती का कर्ता हो जाएगा ज्ञान और ज्ञेय है कर्म का निकलेगा ज्ञानम जेयम कदाचित अभी न व्यभिचरती ऐसा करी है तो ज्ञान का गे के साथ स्वरूपेण कभी भी अभाव नहीं होता वे विचार नहीं होता का मतलब गे काल में ज्ञान का अस्तित्व रहता ही है बिना ज्ञान के गे में ज्ञेयत्व तो ही सिद्ध नहीं होगा गे का अर्थ ही होता है ज्ञान का विषय और ज्ञान ना हो तो किसका विषय बनेगा फिर तो पट में ज्ञेयत्व तो है यानी ज्ञान विषयत्व तो है तो तो ही बता रहा है कि ज्ञान है थोड़ी टीका है टीकाकार बताते हैं कि इस वाक्य में भी ज्ञान पद की अनुवृत्ति लाना ज्ञानम ज्ञानमति अस्य अनुसंग यह भी यानी अस्मिन वाक्य पी, न व्यभिचरती इत्यादि वाक्य में भी पूर्ववाक्यस्थ ज्ञान का या अनुसंग होगा यानी संबंध होगा वाक्य में वह द्वितीयांत तथा यह प्रथमात होगा इसे कहते हैं कि पूर्ववाक्य द्वितीयात यह इति विशेष कौन ज्ञान पद वाक्य में द्वितीयांत है यहाँ प्रथमांत हो जाएगा वाक्य में वो व्यभिचरती का कर्म था यहाँ न व्यभिचरती का कर्ता बनेगा ज्ञान पदार्थ तो ज्ञान का गेय के साथ कभी भी व्यभिचार क्यों नहीं होता ज्ञे रहें किंतु ज्ञान का अभाव हो ऐसा क्यों नहीं होता यही तो व्यभिचार माना जाएगा ज्ञ के रहते हुए ज्ञान का ना होना तो कहते ऐसा इसलिए नहीं होता कि ज्ञे या भावे पी ज्ञेतरे भावात् ज्ञान से गेया भावे यानि घट रूपी गेय विशेष का अभाव होने पर भी गेया भावे में गेय शब्द से लेना गेय विशेष जो घटा आदि उनका अभाव होने पर भी गेयांतरे इसमें गेय शब्द से लेना पट को तो पट रूपी जो गेयांतर है उस पट रूपी ज्ञान्तर में भावात, यानी विद्यमानत्वात, कस्य तु ज्ञानस्य, से तो ज्ञान तो का पट के साथ अस्तित्व ही है ज्ञान के बिना पट में ज्ञेयत्व सिद्ध तो नहीं होगा इसलिए पट के साथ अन्वित है ज्ञान ये उसका भाव है विद्यमानता है इसलिए किसी भी यानि पट गेय सामान्य का अभाव होने पर भी ज्ञान रहेगा गे विशेष का अभाव होने पर तो रहेगा ही लेकिन गे सामान्य का अभाव होने पर भी ज्ञान रहता है और गे चाहे एक हो या गे विशेष न हो गे सामान्य हो उस समय भी वो ज्ञान रहेगा भावात का अर्थ करते हैं टीकाकार स्वरूपेण इतर्थ तो यानी ज्ञानस्य से स्वरूपेण भावात् ऐसा ये करणानन्वय गेया भावे भी गेय अंतरे भावात् वहाँ ज्ञान विशिष्ट रूप से नहीं स्वरूप से है, यानी ज्ञान रूपेण ज्ञान विद्यमान है इसे कहते हैं आगे टीकाकार की ज्ञान से स्वूपेण सत्ता में ज्ञेतर ज्ञेवाद साधयती नहीं, नहीं इत्यादि के अवतरण में ये लिखते हैं टीकाकार कि ज्ञानस्य से स्वरूपेण सत्ता में साधेति साधेति का कर्ता आ, कर्म है सत्ता ज्ञान सेवेण साधेति ज्ञान की कीूपतः सत्ता को सिद्ध करते हैं कौन भगवान भाष्यकार साधेति का कर्ता भगवान भाष्यकार तो भगवान भाष्यकार ज्ञान की स्वरूपतः सत्ता को ही सिद्ध करते हैं तो सत्ता को सिद्ध करने के लिए ज्ञान की स्वरूपेण सत्ता को सिद्ध करने के लिए हेतु क्या बता रहे हैं तो हेतु है ज्ञातर से ज्ञेवात्व जो गेयांतर है पट उसमें ज्ञेयत्व होने से ही पट काल में ज्ञान का स्वरूपेण अस्तित्व सिद्ध होगा ये बता रहे हैं भगवान भाष्यकार नहीं इत्यादि वाक्य से तो न ज्ञाने असति ज्ञेय नाम भवती कस्य यदि ज्ञान न हो तो किसी भी पदार्थ का ज्ञेय ये नाम नहीं हो सकता यानी उसमें तो नहीं रह सकता कस्यचित यानी कस्यचित अपि ज्ञेय किसी भी ज्ञेय में ज्ञेयत्व तो ही सिद्ध नहीं होगा यदि ज्ञान न हो तो ज्ञेयत्व तो का अर्थ है ज्ञान विषयता और ज्ञान ही न हो तो फिर ज्ञान विषयता कैसे आएगी इसलिए पट में ज्ञेयत्व ही बता रहा है कि पट के समय ज्ञान विद्यमान है तभी तो ज्ञान विषयता रूप ज्ञेयत्व आएगा सुसुप्ते आदर्शनाथ इत्यादि भाष्यवाक्य का अवतरण है टीका में स्वरूपेना अभाव शंकते सुसुप्त तो स्वरूपेना तो स्वरूपत अभाव की शंका ज्ञान के करते हैं पूर्व पक्षी अभिभाष्कर भगवान ने ये बताया कि ज्ञान का विशिष्ट रूप से व्यभिचार होने पर भी स्वरूपेण किसी भी ज्ञ के साथ ज्ञान का व्यभिचार नहीं है ज्ञान रहेगा ही स्वरूपतः अपूरोपक्षी ज्ञान का स्वरूपतः भी अभाव यानी व्यभिचार की शंका करते हैं ज्ञान का स्वरूपतः भी व्यभिचार होता है ऐसा पूर्व शंका कर रहे हैं शून्यवादी की शंका रहेगी ग्यय का तो अभाव योगाचार मानते ही हैं प्रवृत्ति विज्ञान रूप जो गेय है उसका तो अभाव होता ही है योगाचार के मत में लेकिन माध्यमिक और लेकिन आलय विज्ञान जो है क्षणिक विज्ञान वो रहता है योगाचार के अनुसार वो सत्य है क्षणिक है अलग बात लेकिन वो उसकी धारा चलती रहती है और माध्यमिक बौद्ध कहते हैं कि जैसा प्रवृत्ति विज्ञान का अभाव है ऐसा आलय विज्ञान का भी अभाव ही है और सुसुप्ति में और मोक्षावस्था में गए भी नहीं ज्ञान भी नहीं दोनों का स्वरूपतः अभाव है ऐसा कहते हैं उनकी ये शंका है इसलिए टीकाकार ने लिखा कि स्वरूपेणापि अभाव शंकते स्वरूपेण यानी ज्ञान से ये जोड़ देना ज्ञानस्य से स्वरूपेणापी अभाव शंकते ज्ञान का स्वरूपतः भी व्यभिचार अभाव यानी व्यभिचार की शंका माध्यमिक बौद्ध करते हैं सुसूप्त इत्यादि से तो सुसुप्ते अदर्शना ज्ञान सुसुप्ते ज्ञेयत ज्ञान स्वरूप व्यभिचार चेत पहले सूत्र रूप से शंका है सुसुप्ते आदर्शनात् और इसी सुसुप्ते अदर्शनात इस सूत्र का व्याख्यान है ज्ञान सुसुप्ते अभाव तो सुसुप्ति के समय ज्ञेय का तो अभाव ही है ज्ञान का भी अभाव है ज्ञ्यापी में ज्ञान में अपी शब्द गेय के गे के अभाव को बताता गेय का अभाव दृष्टांत होगा तो सुसुप्ति में जैसे ज्ञाव है ऐसे ज्ञान अभावात, तो तो ज्ञाभाव के तरह ज्ञान का भी अभाव ही सुसुप्ति में होने से तो ज्ञेयत ज्ञानस्वरूप से व्यभिचार चेत तो जैसे गेय का स्वरूपतः व्यभिचार है सुसुप्ति में ऐसे ज्ञान का भी स्वरूपतः व्यभिचार सुसुप्ति में है ज्ञ भी नहीं ज्ञान भी नहीं इस प्रकार की शंका यदि <coughs> माध्यमिक बौद्ध करते हैं तो इसका निराकरण किया जा रहा है न भाषकस्य ज्ञानस्य इत्यादि भाष्यवाक्य से इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार ये जो शंका हुई माध्यमिक बौद्ध की इसका निराकरण भाष्य है न गेय भाषकस्य इत्यादि इसका अवतरण लिख रहे हैं टीकाकार कि तदनी ज्ञेन ज्ञाना साध्यते उत ज्ञानस्य अदर्शनात् वा ये दो विकल्प करके सिद्धांती सिद्धांतिशून्यवादी से पूछते हैं आप तदनीम यानी सुसुप्ति के समय तदनी कारतुता उस समय उस समय या सुसुप्ति तथा मोक्ष के समय आप ज्ञाना भाव बताना चाह रहे हो तो ज्ञाना भाव का साधक हेतु क्या है क्या भाव सुसुप्ति तथा मोक्ष अवस्था में होने से ज्ञाना भाव मानना चाहते हो उत यानी अथवा तयो ऐक्या एकाभावे इतराभाव तयोह यानि ज्ञान गेयो ज्ञान और ज्ञे इन दोनों का ऐक्य होने से एकत्व होने से अभेद होने से एकाभावे यानी इन दो में से एक का अभाव होने से इतर यानि दूसरे का भी अभाव मानना चाहते हो क्योंकि दोनों कि सत्ता एक है तो इसलिए एक का अभाव हुआ तो दूसरे का भी अभाव होगा ये मानना चाहते हो ये दो विकल्प हुए ना गेय अभाव होने से ज्ञान का अभाव या ज्ञान गेय ये दोनों एक होने से आ, इन दो में से गेय का अभाव होने से ज्ञान का भी अभाव होगा ये मानना चाहते हो इनमें भी जो प्रथम विकल्प है गेया भावे न ज्ञाना इसमें और दो विकल्प करते हैं इसलिए लिखते हैं आगे टीकाकार कि आद्यपी आद्यपी यानी प्रथम विकल्प में भी और दो विकल्प होंगे प्रथम विकल्प है गेयाभावात्त ज्ञानाभाव और ये जो गेय अभाव ज्ञाना भाव रूप प्रथम विकल्प हैं इस विकल्प में भी और दो विकल्प ये किए जा सकते हैं ज्ञेय से व्यंग्यवात तद अभाव व्यंगज काभाव इति वा ये प्रथम विकल्प तो गेय जो हैं ज्ञान से व्यंग्य होने से व्यंग्य यानी प्रकाश्य व्यंग्य शब्द करते प्रकाश अभिव्यंग्य अभिव्यंजक प्रकाशक होता है अभिव्यंग्य होता है प्रकाश तो गेय से यानी यानि प्रकाश्यवात प्रकाश्य होने के कारण तद अभावात यानी प्रकाश्य का अभाव होने से व्यंग्य का अभाव होने से क्या व्यंजक का भाव ये मानना चाहते हो व्यंजक जो ज्ञान है ज्ञ रूपी प्रकाश्य का प्रकाशक जो ज्ञान उसका अभाव मानना चाहते हो व्यंग्य का अभाव होने से ये प्रथम विकल्प दूसरा विकल्प है उत तयोक्या एकाभाव इतरा भाव अच्छा इसको ये का भावे इतरा भाव ये पहले पढ़ लिया हम लोगों ने ये था उत ज्ञानस्य से ये पहले जो शुरू में दो विकल्प है ना उसी में हमने दूसरे विकल्प के जगह तयोइक्याा भावी इतरा भाव ये पढ़ लिया वो नहीं वो है इस प्रकार का कि ज्ञेया भावे न ज्ञानाभाव साध्यते थे ये प्रथम विकल्प और उत ज्ञानस्य अदर्शनात वा ये दूसरा विकल्प था हमारा थोड़ा दृष्टि ऊपर नीचे हो गई नीचे वाली पंक्ति को पहले पढ़ा था। लेकिन आपको तो बताना चाहिए ना पढ़ने वालों को नहीं बीच वाली पंक्ति का वो छूट के आकर के नहीं बताना चाहिए था सोच रहे थे लेकिन बताना भी चाहिए ना आ? नहीं नहीं तो ये गेया भावे ना ज्ञानाभाव साध्य थे प्रथम विकल्प गेया भाव होने से ज्ञानाभाव बताना चाहते हो अथवा ज्ञान अदर्शनात आदर्शनात् ज्ञानाभाव ज्ञान सुसुप्ति अवस्था में और मोक्ष अवस्था में नहीं दिखता है इसलिए ज्ञानाभाव बताना चाहते हो ये पहले वाले शुरू वाले दो विकल्प हैं और उनमें फिर जो पहला विकल्प है गेया इस पर दो विकल्प हैं आद्य पी गेये व्यंग्यवाद तदभा व्यंजका ये प्रथम विकल्प। और विकल्प अद्वितीयल उत तय ऐक्याद्भा इतरा भाव तो गेयर व्यंग्यवाद तद तदभा व्यंजका भाव ये प्रथम विकल्प हुआ प्रथम विकल्प में दो जो विकल्प किए जा रहे उसमें प्रथम विकल्प ये द्वितीय विकल्प है उत तयोक्यात एकाभावे इतरा भाव तयो यानी ज्ञान तथा गे इन दोनों का ऐक्य होने से गे का अभाव होने से ज्ञानाभाव ऐसा मानना चाहते हो ये दो जो विकल्प हैं प्रथम विकल्प के अंदर से निकले हुए इनमें से प्रथम विकल्प का निराकरण कर रहे हैं नाद्य व्यभिचारात इत्याह न गेय तो नाद्य का अर्थ है जो ये प्रथम विकल्प है उसमें किए गए दो विकल्पों में से प्रथम विकल्प आद्य शब्द से लेना ज्ञा व्यंग्यवात् तदभा व्यंजका भाव रूप जो प्रथम विकल्प हैं ये स्वीकार नहीं किया जा सकता क्यों तो कहते हैं व्यभिचारात इसमें व्यभिचार हैं ये व्यभिचार दिखा रहे हैं इत्याह न इत्या तो न ज्ञेवभाषक ज्ञान ज्ञानस्य आलोकवत ज्ञेअभ्यंजकवात्व्यंग आलोकाभाव आलोकाभा अनुपत्तिवत आलोका सुसुप्ते अनुपपत्ते एक वाक्य है तो न गेय गेयाओ भाषक से ज्ञान से गेय भाषक यानि गेय का अभिव्यंजक जो ज्ञान है उस ज्ञान का अभाव नहीं माना जा सकता सुसुप्ति के समय गेय भाषक से ज्ञान सुसुप्ते अभाव अनुपपत्ते ऐसा जोड़ना सुसुप्ते गेय गेयाभाषक ज्ञान ज्ञानस्य अभाव अनुपपत्ते तो गेय का अवभाषक यानी अभिव्यंजक जो ज्ञान है उसका सुसुप्ति के समय अभाव नहीं हो सकता कैसे तो कहते हैं आलोक आलोकवत ज्ञेय अभिव्यंजकवात भाव तो ये कहते हैं जैसे आलोक विद्यमान हो और घटादि पदार्थ में से कोई पदार्थ हो कोई दूसरे पदार्थ ना हो तो व्यंग्य जो घटादी हैं उन घटादियों में से एक एक करके सभी विशेष विशेष घटातियों का आलोक के प्रकाश्य आलोक यानी प्रकाश सूर्य प्रकाश आदि और इन सूर्य प्रकाश आदि के प्रकाश्य जो घटादी हैं इन घटादी का अभाव होने पर भी आलोक का अभाव नहीं होता जैसे ऐसे ही सुसुप्ति के समय जागृत आदि पदार्थों में से सभी व्यंग्य पदार्थों का अभाव होने पर भी सुसुप्ति में ज्ञान का अभाव नहीं होगा ये यह यहाँ पर कह रहे हैं कि ज्ञेवभाषक से ज्ञान से आलोकवत ज्ञेय अभिव्यंजकवात् तो ज्ञान जो है ज्ञेय का अभिव्यंजक होने से जैसे आलोक के अभिव्यंग्य घटादी पदार्थों का अभाव होने पर भी किसी स्थान विशेष में घटादि पदार्थों का अभाव होने पर भी आलोक का अभाव नहीं होता आलोक रहता है ऐसे ही सुसुप्ति के समय जागृत में भासने वाले गेय विशेषों का अभाव होने पर भी ज्ञान का अभाव नहीं होगा तो जैसे आलोक का क्या नाम आलोक के अभिव्यंग्य घटादि के अभाव के समय आलोक का अभाव अनुपपन्न है ऐसे ही सुसुप्ति में विज्ञान यानी ज्ञान के अवभास्य ज्ञेय का अभाव होने पर भी विज्ञान का यानि ज्ञान का अभाव नहीं है ज्ञान रहेगा सुसुप्ति में ज्ञान रहता है इसे ये तीन नंबर में तीन कह रहे हैं टीकाकार टिप्पणीकार नद्म अभाव आलोकोपपत्ति इति चेत अत्रापि इति न सुसुप्ते ज्ञानाभाव इति ज्ञाव यदि कोई एकता है कि आलोक यानी प्रकाश के प्रकाशसा का अभाव होने पर भी उस समय प्रकाश का व्यंग्य माना जाएगा व्यंग्य का जो अभाव है घटा दी पदार्थों का जो अभाव है प्रकाश पदार्थों का अभाव उसी का अभिव्यंजक बन रहा है आलोक इसलिए आलोक तो रहेगा आलोक की उपपत्ति हो जाएगी क्योंकि उसका व्यंग्य उस समय घटाधि भावात्मक पदार्थ नहीं अपितु घटाधि भावात्मक पदार्थों का जो अभाव है वो प्रकाशित हो रहा है ज्ञान से क्या नाम प्रकाश से इसलिए वो आ, आलोक के प्रकाश्य मात्र का अभाव होने पर भी आलोक की उत्पत्ति हो रही है क्योंकि वहाँ उस समय आलोक का प्रकाश्य आलोक प्रकाश्य मात्र का अभाव है वही प्रकाश्य है उसका प्रकाशक बनकर के आलोक की उपपत्ति होती है ऐसा यदि कहना चाहेंगे शून्यवादी तो सिद्धांत कहते फिर सुसुप्ति में भी जागृत में अवभाषित होने वाले जो जो घटादि विशेष विशेष पदार्थ हैं उन सब का अभाव सुसुप्ति में है और वही ज्ञान का व्यंग्य है जैसे घटादि का अभाव आलोक का प्रकाश्य है उन उस घटादि के अभाव का प्रकाशक बनकर के प्रकाश सिद्ध हो रहा है ऐसे सुसुप्ति में ज्ञे मात्र का जो अभाव है ज्ञेय सामान्य अभाव वो बन जाएगा ज्ञान का प्रकाश ज्ञेय और उसके साथ ज्ञान रहेगा स्वरूपेण उस उस समय जागृत में तो घटादी भावात्मक पदार्थों में ज्ञान विषय स्वरूप ज्ञेत्व है तो उसके लिए ज्ञान विद्यमान है और सुसुप्ति के समय इन घटादी पदार्थ मात्र का अभाव है ज्ञेय और उसके साथ उसका अभिव्यंजक ज्ञान विद्यमान है स्वरूपेण तो ज्ञेय का जागृतादि में भाव प्रकाशित करता है ज्ञान और उनके अभाव को सुसुप्ति में प्रकाशित करता है ज्ञान इसलिए ज्ञान तो सुसुप्ति में विद्यमान ही रहेगा ये यह यहाँ पर कहा कि तदनीम अभाव व्यंग्यवाद आलोकोपत्ति चेत ये दृष्टान्त हैं पूर्वपक्षी की शंका तो सिद्धांत कहते तुल्यम अत्रापि तो सुसुप्ति के समय सिद्धांत के अनुसार ज्ञान में भी ये समानता है कि न सुसुप्ते ज्ञानाभाव क्योंकि उस समय ज्ञेय मात्र के अभाव को प्रकाशित करता है सुसुप्ति में ज्ञान ये ज्ञेभाषक ज्ञान से ज्ञे अभिव्यंजकवाद व्यंग्याभाव आलोकाभावपत्तिवत्त सुसुप्ते कहा गया ये जो प्रथम विकल्प में दो विकल्प किए गए थे उसमें से प्रथम विकल्प का निराकरण हुआ और द्वितीय जो विकल्प है तयो आयक्यात, इत्यादि का निराकरण तो आएगा आगे उससे पहले अभी इसी प्रथम के विषय में ही और एक शंका तथा समाधान आ रहा है नहीं अंधकारे चक्षुसा इत्यादि के द्वारा ईश्वर चर्चा करते हम लोग कल ओम भद्रं कर्णे शुणुयाम देवा भद्रम पशे माक्षरजरा